महाभारत स्त्री पर्व सप्तमो सप्तमोध्याय संसार चक्र का वर्णन और रथ के रूपक से संयम और ज्ञान आदि को मुक्ति का उपाय बताना वाचम अहो भी भवता एवा तवा। ने कहा विदुर तुमने अद्भुत आख्यान सुनाया वास्तव में तुम तत्व हो पुनः तुम्हारी अमृतमय वाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष होगा विदुरवाच तृणूय प्रभक्षाम तस्तर तत्वा प्रिय मुच संसारे भो विचक्षण मिदुर्जने कह रजन सुनिए मैं पुनः विस्तार पूर्वक इस मार्ग का वर्णन करता हूँ जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं यथा तो पुरुषो राजन दीर्घ मध्वनमार्वचिवचितम एवं संसार गर्भवासे गर्भवास भारत कुरे दुर्बुवास तत्र पंडिताः हम्म mm. नरेश्वर जिस प्रकार किसी लंबे रास्ते पर चलने वाला पुरुष विश्राम से थक कर बीच में कहीं कहीं विश्राम के लिए ठहर जाता है उसी प्रकार इस संसार यात्रा में चलते हुए अज्ञानी पुरुष विश्राम के लिए गर्भवास किया करते हैं भारत किंतु विद्वान पुरुष इस संसार से मुक्त हो जाते हैं तस्माध्वान में आहु शास्त्र विदो जना संसार इसलिए शास्त्र के ने गर्भवास को को मार्ग का ही रूपक दिया है और गहन संसार को पुरुष बन कहा करते हैं। च तत्र तंडितर श्रेष्ठ यही तथा स्थावर जंगम प्राणियों का संसार चक्र है। विवेकी पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। मर्त्यानाम प्रत्यक्षा परोक्षाश्च के मनुष्यों की जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ हैं उन्हें को विद्वानों ने सर्प एवं हिंसक जीव बताया है कृष्यमाण आय नृत्यम वार्यमाण आ भारत स्वर्म भी हम महाव्यालयी भरत नंदन अपने कर्म रूपी इस महान हिंसक जंतुओं से सदा सताए तथा रोके जाने पर भी मंद बुद्धि पश्चात जरारूप विनाशी शब्द रूपये गंधे च विविधेरपी मज्जमान स महापंके निरालंबित नरेश्वर रूप रस और और नाना प्रकार की गंधों से युक्त मज्जा और मांस बड़ी भारी कीचड़ से भरे हुए एवं सब ओर से अवलंब शून्य इस शरीर रूपी कूप में रहने वाला मनुष्य इन व्याधियों से किसी तरह मुक्त हो जाए तो भी अंत में रूप सौंदर्य का विनाश करने वाली वृद्धावस्था तो उसे घेर ही लेती है। रूप थे एते कालस्य सर्वभूतानि धात्रिखता वर्ष मास पक्ष दिन रात और संध्याए क्रमशः इसके रूप और आयु का शोषण करती रहती है ये सब काल के प्रतिनिधि मूढ़ मनुष्य इसे इस रूप में नहीं जानते हैं श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है कि विधाता ने संपूर्ण भूतों के ललाट में कर्म के अनुसार रेखा खींच दी है प्रारब्ध के अनुसार उनकी आयु और सुख दुख के भोग नियत कर दिए हैं रथ शरीरम भूतानाम सत्वम आहू इंद्रियाड़ी हयानाहो कर्म नाम वेगं संसार चक्रवत परिवर्तते विद्वान पुरुष कहते हैं कि प्राणियों का शरीर रथ के समान है सत्व अर्थात सत्व गुण प्रधान बुद्धि सारथी है इंद्रिया घोड़े हैं और मन लगाम है जो पुरुष स्वेच्छापूर्वक दौड़ते हुए उन के वेग का अनुसरण करता है, है। वह तो इस संसार संसार चक्र में के समान घूमता रहता है। ये बुद्धिया तो चक्रवत परिवर्तते भ्रमणा न मुह्यंते संसारे जो संयमशील होकर बुद्ध के द्वारा उन इंद्रिय काबू में रखते हैं वे फिर इस संसार में नहीं लौटते जो लोग चक्र की भांति घूमने वाले इस संसार चक्र में घूमते हुए भी मोह के वसीभूत नहीं होते हैं उन्हें फिर संसार में नहीं भटकना पड़ता संसार भ्रमताम्राजन दुख में जायते द सेन वृत्थ यत्नमेंचरेदु उपेक्षा न कर्तव्या प्रवर्धते राजन संसार में भटकने वालों को यह दुख प्राप्त होता ही है अत्य पुरुष को इस संसार बंधन के निवृत्ति के लिए अवश्य करना चाहिए इस विषय में कदापि उपेक्षा नहीं करनी चाहिए नहीं तो यह संसार सैकड़ों शाखाओं में फैलकर बहुत बड़ा हो जाता है यथेंद्रियो नरो राजन क्रोधनोभ निराकृत संतुष्ट सत्यवादी यह स शांतिमिग जो मनुष्य क्रोध और लोभ से शून्य संतोषी तथा सत्यवादी होता है उसे शांति प्राप्त होती है येन राजन् प्राप्तो इस संसार को याम्य अर्थात यमलोक की प्राप्ति कराने वाला रथ कहते हैं जिससे मूर्ख मनुष्य मोहित हो जाते हैं राजन जो दुख आपको प्राप्त हुआ है वही प्रत्येक अज्ञानी पुरुष को उपलब्ध होता है अनुतर शूलमेवतन दुखम राज्यनाशना भारत मान्य भारत जिसकी तृष्ठा बढ़ी हुई है उसी को राज्य श्रोहित और पुत्रों का नाश रूपी यह महान दुख प्राप्त होता है साधो परम दुखा दुख भय सजमाचरे दूर औषधमे दूरपारम छंद्याुख महाव्याधिंदमदर सही मानस साधु पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन को वश में करके ज्ञान रूपी महान औषधि प्राप्त करे जो परम है, उससे अपने बड़े से बड़े दुखों की चिकित्सा करे, उस ज्ञान रूपी से दुख महान व्याधि का नाश कर डाले निक्रमो न चाप्य मित्र नो चयते दुखात्मा स्थिर संयम पराक्रम धन और सुहत भी उस तरह दुख से छुटकारा नहीं दिला सकते जैसा कि पूर्वक में वाला अपना मन दिला सकता है तस्म समाधा शीलमाप्य भारत दमस्मादे त्रय ब्रह्मणो शील रश्मि समहयुक्त स्थित तो यो मनसे रथे त्यक्वा मृत्यु भयम राजोकम स गच्छी भरत नंदन इसलिए सर्वत्र मैत्री भाव रखते हुए शील प्राप्त करना चाहिए दम त्याग और अप्रमाद ये तीन परमात्मा के धाम में ले जाने वाले घोड़े हैं जो मनुष्यशील रूपी लगाम को पकड़कर इन तीनों घोड़ों से जुटे हुए मन रूपी रथ पर सवार होता है वह मृत्यु का भय छोड़कर ब्रह्मलोक में चला जाता है अभयम सर्वभूतेभ्यो योग ददाते मही पते परम स्थानम भोपाल जो संपूर्ण प्राणियों अभय दान देता है वह भगवान विष्णु के अविनाशी परम धाम में चला जाता है न तत्क्रतु सहस नोपवास नृत्य अभिये नापन या अभेदान से मनुष्य जिस फल को प्राप्ता है वह उसी सहस्रो यज्ञ और नित्य प्रति उपवास करने से भी नहीं मिल सकता है न न्यात्म प्रियतरम कि भूत सुनिश्चित अनिष्ट सर्वभूता मरण नाम भारत तस्मा सर्वे भूतेश भारत यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि प्राणियों को अपने आत्मा से अधिक प्रिय कोई भी वस्तु नहीं है इसलिए मरता किसी भी प्राणी को मरना किसी भी प्राणी को अच्छा नहीं लगता अतः विद्वान पुरुष को सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए नाना मोह समाक्ता बुद्धि जालेन समृता असूक्ष्मा भ्राम्यंत तत्र तत्र जो मूल नाना प्रकार के मोह में डूबे हुए हैं जिन्हें बुद्धि के जाल ने बांध रखा है और जिनकी दृष्टि स्थूल है वे भिन्न भिन्न जोड़ियों में भटकते रहते हैं सुसूक्ष्मष्ट राज्रजंते ब्रह्म शाश्वत महाप्राज्य स चेसा मृध्युदैह कर्तमर्हति नैवेह फल प्राप्स राजन भाज सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं ऐसा जानकर आप अपने मरे हुए सगे संबंधियों का और द्विदैहिक संस्कार कीजिए इससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी यदि श्री महाभारती स्त्री परवड़ी जल प्रदानिक परवड़ी धित्राष्ट्र अभिशोक कर्णी सप्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में धृत्राष्ट्र के शोक का निवारण विषयक सातवां अध्याय पूरा हुआ